श्रीमद्भागवत महापुराण द्वादशस्क अथ सप्तमो सप्तमोध्याय अथर्वेद की शाखाएँ और पुराणों के लक्षण शुतवाच अथर्द सुमुश्चिष्यध्यापय का सहिता सोपथ्यादर्शा चोक्तवान् शोक्लाय निर्व निर्बृर्मोदोष पिपलाय वेदर्शस् शिष्यास्ते पथ्य शिष्यान थो शुणु वेद दर्श के चार शिष्य हुए शोक्लायनी ब्रह्म बलि मोदोष और पिपलायनी अब पथ्य के शिष्यों के नाम सुनो कुमद चुन को ब्रह्म जा जल्चाप्यथर्भव बभ्रूश्योथांग गिश सैंधवायन चधीएता सहित परे नक्षत्रकल शाति कश्यपांगीरसादय आथर्वणचारृणुपौराणि का सोनक जी पथ्य के तीन शिष्य थे कुमुद सुनक और अथर्वेदता जाजली अंगिरा गोत्रोत्पन्न सुनक के दो शिष्य थे बभ्रू और सेंधवायन उन लोगों ने दो संहिताओं का अध्ययन किया अथर्वेद के आचार्यों में इनके अतिरिक्त सैंधवायन आदि के शिष्य सवर्ण्य आदि तथा नक्षत्र कल्प शांति कश्यप आंगिरस आदि कई विद्वान और भी हुए अब मैं तुम्हें पौराणिकों के संबंध में सुनाता हूँ तैयारुणी कश्यपीरव वायन हरि तो सद पौराणिकाई बे सोनजे पुराणों के छह आचार्य प्रसिद्ध हैं तैयारुणि कश्यप सावरणी अकृतव्रण व और हारित अध अभ्यास शिष्या संहिताम मत पतुर्मुखात एक कई का महमे तेष्याम शिष्य सर्वा सम्याम इन लोगों ने मेरे पिताजी से एक एक पुराण संहिता पढ़ी थी और मेरे पिताजी ने स्वयं भगवान व्यास से उन संहिताओं का अध्ययन किया था मैंने उन छों आचार्यों से सभी संहिताओं का अध्ययन किया था कश्यपो हम चवरणी राम शिष्योकृत व्रण अध अधीमही व्यास शिष्या चतसत्रो मूल संहिता उन छह संहिताओं के अतिरिक्त और भी चार मूल संहिताएँ थीं उन्हें भी कश्यप सावर्णी परशुराम जी के शिष्य अकृतव्रण और उन सबके साथ मैंने व्यास जी के शिष्य श्री रोमहर्षण जी से जो मेरे पिता थे अध्ययन किया था पुराण लक्षण ब्रह्मण ब्रह्मषि भीतृणस्व बुद्धिमृत्य वेद शास्त्रुसारोनज्ञी महर्षियों ने वेद और शास्त्रों के अनुसार पुराणों के लक्षण बतलाए हैं अब तुम स्वस्थ होकर सावधानी से उनका वर्णन सुनो सर्गो विसर्गस्य वृत्तिरक्षा तराणी वंशो वंशाचरि संस्था हेतुरपाशय दस भेलक्षण युक्त पुराण सद विदो कैचि पंचविधम ब्रह्मण मदल पर व्यवस्था पुराणों के पारदर्शी विद्वान बतलाते हैं कि पुराणों के दस लक्षण हैं विश्वसर्ग विसर्ग रक्षा मनमतर वंश वन्ष, वंशानुचरित संस्था प्रलय हेतु ऊती और अपाश्रय कोई कोई आचार्य पुराणों के पांच ही लक्षण मानते हैं दोनों ही बातें ठीक है क्योंकि महापुराणों में दस लक्षण होते हैं और छोटे पुराणों में पांच विस्तार करके दस बतलाते हैं और संक्षेप करके पांच अभ्या कृत गुण महतो भूतमातेन्द्रियार्थान संभव सर्ग उच्चते अब इनके लक्षण सुनो जब मूल प्रकृति में लीन गुण क्षुब्ध होते हैं तब महतत्व की उत्पत्ति होती है महतत्व से तामस राजस और वैकारिक सात्विक तीन प्रकार के अहंकार बनते हैं त्रिविध अहंकार से ही पंचतन मात्रा इंद्रिय और विषयों की उत्पत्ति होती है इसी उत्पत्ति क्रम का नाम सर्ग है पुरुषानुगृहीता एक वासनामय विसर्गो महाजा बीजम चराचरम परमेश्वर के अनुग्रह से सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त करके महत्व आदि पूर्व कर्मों के अनुसार अच्छी और बुरी वास्नाओं की प्रसन्नता से जो यह चराचर शरीरात्मक जीव की उपाधि की सृष्टि करते हैं एक बीज से दूसरे बीज के समान इसी को विसर्ग कहते हैं वृत्भूतान भूताना चराणाम अचराणच कृता सेत्र कामाचोदन पिजुवाम चर प्राणियों की अचर पदार्थ वृत्ति अर्थात जीवन निर्वाह की सामग्री है चर प्राणियों के दुग्ध आदि भी इनमें से मनुष्यों ने कुछ तो स्वभावश कामना के अनुसार निश्चित कर ली है और कुछ ने शास्त्र के आज्ञानुसार रक्षाच्युतावतारे हा विश्वस्यानु युगे युगे तिर तिर देवे सोहन्यन्ते जय श्री दिशा भगवान युग में पशु पक्षी मनुष्य ऋषि देवता आदि के रूप में अवतार ग्रहण करके अनेकों लीलाएं करते हैं इन्हीं अवतारों में वे वेद धर्म के विरोधियों का संहार भी करते हैं उनकी यह अवतार लीला विश्व की रक्षा के लिए ही होती है इसीलिए उसका नाम रक्षा है मनवंतरम मनुर्देवा ऋषियों सुरेस्वर ऋषियोंसावतार्च हरे सड्ध मुच्य मनुदेवता मनुपुत्र इंद्र सप्तर्षि और भगवान के अंशावतार इन्हीं छह बातों की विशेषता से युक्त समय को मनवंतर कहते हैं ब्रह्म प्रसूता वंशस्त्रि कालिकोन्वय वंशानुचरित तेषा वृत्त वंशधराश्चे ब्रह्मा जी से जितने राजाओं की सृष्टि हुई है उनके भूत भविष्य और वर्तमान वर्तमानकालीन संतान परंपरा को वंश कहते हैं उन राजाओं के तथा उनके वंशधरों के चरित्र का नाम वंशानुचरित है का प्राकृत को नित्य आत्यंतिको लय संस्थेति कवि भी प्रोक्ता चतुर्धास्य स्वभावत इस विश्व विश्वब्रह्मांड का स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है उसके चार भेद हैं नैमित्तिक प्राकृतिक नित्य और आत्यंति तत्व विद्वानों ने इन्हें को संस्था कहा है हेतु सुसर्गा अविद्याम कारक यम चानु शैलम प्राहो अभ्याकृतमुता पुराणों के लक्षण में हेतु नाम से जिसका व्यवहार होता है वह जीव ही है क्योंकि वास्तव में वही सर्ग विसर्ग आदि का हेतु है और अविद्यावश अनेकों प्रकार के कर्मकलाप में उलझ गया है जो लोग उसे चैतन्य प्रधान की दृष्टि से देखते हैं वे उसे अनुषयी अर्थात प्रकृति में शहन करने वाला कहते हैं और जो उपाधि के दृष्टि से कहते हैं वे उसे अभ्याकृत अर्थात प्रकृति रूप कहते हैं व्यतिर सुसुप्त स्वपाशय जीव की वृत्तियों के तीन विभाग हैं जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, जो इन अवस्थाओं में इनके अभिमानी विश्व तेजस और प्राग्ञ की मायामय रूपों में प्रतीत होता है और इन अवस्थाओं से परे तुरय तत्व के रूप में भी लक्षित होता है वही ब्रह्म है उसी को यहाँ अपाश्रय शब्द से कहा गया है पदार्थे सु द्रव्यम सन्मात्र नाम बेजाधि पंचतांतासोषभस्तासु युथात नाम विशेष और रूप विशेष से युक्त पदार्थों पर विचार करें तो वे सत्ता मात्र वस्तु के रूप में सिद्ध होते हैं उनकी विशेषताएं लुप्त हो जाती हैं असल में वह सत्ता ही उन विशेषताओं के रूप में प्रतीत भी हो रही है और उनसे पृथक भी है ठीक इसी न्याय से शरीर और विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु और प्रलय पर्यंत जितनी भी विशेष अवस्थाएँ हैं उनके रूप में परम सत्य स्वरूप ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है और वह उनसे सर्वथा पृथक भी है यही वाक्यभेद से अधिष्ठान और साक्षी के रूप में ब्रह्म ही पुराणोक्त आश्रय तत्व है विरमेत यदा चित्त हिवा वृत्ति स्वयं योगेन वा तदात्म वेदे हाजा निवर्तते जब चित्त स्वयं आत्मविचार अथवा योगाभ्यास के द्वारा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण संबंधी व्यवहारिक वृत्तियों और जाग्रत स्वप्न आदि स्वाभाविक वृत्तियों का त्याग करके उपराम हो जाता है तब शांत वृत्ति में तत्व आदि महावाक्यों के द्वारा आत्मज्ञान का उदय होता है उस समय आत्महिदा पुरुष अविद्याजनित कर्मवासना और कर्म प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाता है एवं लक्षण लक्षाणी पुराणाणि पुरा विद मुनियष्टादश प्राहो षुल्ल काली महांति चोनका दिशियों पुरातत्ववेदा ऐतिहासिक विद्वानों ने इन्हीं लक्षणों के द्वारा पुराणों की यह पहचान बतलाई है ऐसे लक्षणों से युक्त छोटे बड़े 18 पुराण हैं ब्राह्म पद्म वैष्णव च सव लहिंगम समुणम नारदीयम भागवतम आग्नेकांद भविष्यम ब्रह्म वैवर मारकंडेय स्वाम कौर्मचार ब्रह्मांडाख्य मिटे तृषण उनके नाम ये हैं ब्रह्मपुराण पद्मपुराण विष्णुपुराण शिवपुराण लिंगपुराण गरुणपुराण नारदपुराण भागवतपुराण अग्नि पुराण, पुराण, पुराण, भविष्य अग्निपुराण वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण वराहपुराण पुराण, कुरम पुराण और ब्रह्मांड पुराण यह अठारह है ब्रह्मिद्या शाखा प्रणयन मुने शिष्य शिष्य प्रशिष्याण ब्रह्म तेजो विवर्धन सौनजी व्यास जी की शिष्य परंपरा जिस प्रकार वेद संहिता और पुराण संहिताओं का अध्ययन अध्यापन विभाजन आदि किया वह मैंने तुम्हें सुना दिया यह प्रसंग सुनने और पढ़ने वालों के ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि करता है इत श्रीमदभागवते महापुराणे पारम्हश्याम संहितायाम द्वादश स्कंधे सप्तमोध्याय